तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिलीप नल्गे हमारे साथ हैं मुंबई से पधारे हुए हैं और एमडी कर चुके हैं आयुर्वेद में और काफ़ी समय से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं कम से कम 10-15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा उन्होंने सफलता भी हासिल की है बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं तो आइए आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें जैसे कि ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और एयरवेज ये एक बहुत ही अलग अलग शायद आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है आरजे रमेश तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि हम लोग को जब अपने सेहत से जुड़ी हुई कुछ बातें या फिर हम जिस यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी चीज़ें ट्रेनों में आप देखेंगे टिकट निकालते वक्त की खास एक ऑप्शन रहता है डॉक्टर्स के लिए कि आप डॉक्टर होंगे तो टिक कीजिए क्योंकि उन्हें पता है कि यात्रा में भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन या आयुर्वेद जिस तरह से काम कर सकता है क्या हो सकता है इन फ्यूचर या वर्तमान समय में हम उनको कैसे समन्वय दोनों को साथ ले चल सकते हैं इस विषय पर हम लोग आज एक नए विचार लेकर सामने आएंगे आप सभी के पास और आपसे शेयरिंग करेंगे आप सभी की तरफ से डॉक्टर दिलीप जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू शुक्रिया <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि मुझे ट्रांसपोर्ट और आयुर्वेद में हम लोग इस विषय पर बात करेंगे तो उस विषय पे हम लोग आगे आएंगे ही लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं जी मैं डॉक्टर दिलीप नलगे मैंने 2000 में ग्रेजुएशन पूरा किया और एमडी की डिग्री जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आयुर्वेद के लिए जहाँ बाहर से भी दूसरे देशों से पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ पे पूरा किया और मैं मैंने योग और नेचुरोपैथी में भी मैंने डिप्लोमा किया हुआ है तीन साल का दिल्ली अच्छा, से और उसके बाद माना 2004 में एमडी पूरा करने के बाद से मैं फिर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना और प्रैक्टिस इस प्रकार से मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूं और आज भी अपना ये कार्य चल रहा है हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपके फैमिली ब्रैकग्राउंड के बारे में कुछ परिवार के बारे में बताई कौन कौन है परिवार में जी मेरे मदर फादर वैसे फादर ने तो शरीर छोड़ दिया दो में अभी मदर है और मेरे ब्रदर है छोटे वो भी साइंटिस्ट हैं और अच्छा। इस प्रकार से हम लोग रहते <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप आपके बारे में जानकर और हमारे श्रोतागण इस वक्त जो सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि डॉक्टर दिलीप जी इस तरह के व्यक्ति हैं वो पता चला उन्हें और आइए जैसे कि हम लोग आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई नेचुरोपैथी या जो भी अलग अल्टरनेटिव थैरेपी जिसको कहते हैं वो सारी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं एक के साथ में तो अब जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट और आयुर्वेद ये जो विचार है आपके पास कैसे है क्या उसके पीछे का रहस्य है बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग करते समय इसमें अलग अलग प्रकार के ट्रैवल हो सकते हैं चाहे बाय रोड हम जा रहे हैं बाय ट्रेन हम जा रहे हैं बाय एयर हम जा रहे हैं तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है वो, वो देखने में आते हैं और उसमें भी खास करके आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है प्रकृति का कंसेप्ट तो ये प्रकृति को अगर हमने अपने प्रकृति को हमने समझ लिया है तो ये प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं या इससे बच बचा जा सकता है कई बार अब एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि कई बार लोगों को ये होता है कि वो बाई रोड ट्रैवल करते हैं और उनको जी मचलने लगता है वो मीटिंग होने लगता है हुँ हुँ और उनको ये समझ में नहीं आता कि अब इसके लिए क्या किया जाए तो फिर कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं कई बार नहीं भी लेते हैं तो ये ये सब बातें जो है माना किसी किसी को ही तकलीफ होती है सबको क्यों नहीं होती है हुँ हुँ इसका कॉज अगर हम सोचेंगे तो किसी को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन ये प्रकृति से जुड़ी हुई बात है कि आयुर्वेद में तीन दोष मुख्य रूप से बताए हैं वात पित्त और कफ और जैसी प्रकृति होगी उसके अनुसार वैसे वो हमारी बॉडी तो रिएक्ट करती है वात प्रकृति वाला जो होगा उसके उसकी बॉडी अलग रीति से रिएक्ट करेगी पित्त प्रकृति वाला होगा उसकी बॉडी अलग रीति से रिएक्ट करेगी कफ प्रकृति वाला होगा उसकी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी <WWE> तो इसीलिए ज्यादातर ये देखा जाता है कि जिनमें कफ और पित्त प्रकृति का डोमिनंस रहता है उनको ज्यादातर इस प्रकार का जीम अचलना और वोमिटिंग होना इस प्रकार की शिकायत यात्रा के दौरान होती है लेकिन इसके लिए बहुत सहज उपाय भी अवेलेबल है हमें पता नहीं होता है बस हमारे घर में ही अब कई बार लोग जो बीड़ा खाते हैं तो बीड़े का जो पान होता है उसका जूस निकाल के उसका भी हम सेवन करेंगे ट्रेवलिंग करने से पहले तो भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा अच्छा। और इसका एक रेडीमेड मेडिसिन भी आता है आयुर्वेद में उसको लघु सूच शेखर बोलते हैं उस मेडिसिन में यही जो मैं बता रहा हूँ आपको पान का जो जूस है उसका उसमें भावना दी हुई होती है और ये मेडिसिन भी इतना जादू जैसा काम करता है न केवल रोड ट्रेवलिंग के लिए लेकिन अगर आपको माना एयर ट्रैवल करने के बाद भी जो जैसे थकान वगैरह महसूस होती है तो इसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है माना ट्रैवलिंग रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम उसमें यह एक बहुत साधारण सी दवाई बहुत अच्छा काम करती है उसके हम अगर दो गोली जो है वो मुंह में डालते हैं ट्रैवलिंग में निकलने से पहले और ट्रैवल पूरा होने के बाद तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं अच्छा अच्छा तो जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि आयुर्वेद में तीन चीज़ें बताएं वात पित्त और कफ जी तो क्या मोस्टली किन लोगों को यह ट्रैवलिंग में सिकनेस का प्रॉब्लम होता है हाँ जैसे मैंने बताया आपको कि जो पित्त और कफ़ की प्रधानता होती है अब पित्त और कफ की प्रधानता होती है उनमें क्या होता है कि द्रवगुण शरीर में ज़्यादा होता है तो द्रव गुण ज़्यादा होने की वजह से उनको जल्दी जी मचलना और वोमिटिंग का फीलिंग होना तो जैसे ही अब ट्रैवलिंग करते हैं रोड से माना क्या होता है शरीर में गति जो है वो बढ़ जाती है ट्रैवलिंग में वो जो गति है उसका इफेक्ट शरीर पर होता है और शरीर में भी गति बढ़ जाती है और वो जो मोमेंट है वो जो गाड़ी चल रही उसका जो मोमेंट हो रहा है या ऐसे टर्न वगैरह ले रही है तो उसकी वजह से बॉडी उस प्रकार से रिएक्ट करती है और द्रव गुण पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि कफ और पित्त का डोमिनेंस है तो ऐसे लोगों में फिर वोमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त कार्यक्रम को जो सुन रहे विशेष तो और हम लोग खास करके बात कर रहे हैं यात्रा और आयुर्वेद या ट्रांसपोर्ट और आयुर्वेद के बारे में बात हो रही तो एक पहला सिम्टम हमने देखा कि जो ट्रैवलिंग का जो है खास करके वोमिटिंग जो सेंसेशन बहुत सारे लोगों को होता है और काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं और इस वजह से भी कभी कभी यात्रा भी कैंसिल करते हैं कि भाई बस से तो मैं नहीं जाऊँगा ट्रेन ठीक है ट्रेन में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे तो इस तरह का उनका ऑप्शनस रहता है कि किस रूट से हम लोग जाएँ जो शुरुआत में डॉक्टर साहब ने बताया तो आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आयुर्वेद में और क्या हो सकता है जो ट्रांसपोर्ट में हमको हेल्प कर सकता है जैसे हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग करने से किसी किसी को जैसे जेट लैग की समस्या होती है माना एयर ट्रैवल करने के बाद बहुत सिर भारी हो जाता है और कई लोगों को ऐसा होता है कि नॉर्मल ट्रैवल करने के बाद भी हेडेक वगैरह की समस्या होती है तो इन सब में ही मैंने जो आपको शुरू में बताया ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है जिसका नाम लघु सुशेखर है जी जी। जिसमें स्वर्ण गैरिक और शुंठी जिसको हम सामान्य भाषा में अदरक कहते अच्छा, हैं अदरक और ये अपना जो बीडे का जो पान होता है उसका जूस इसका यूज किया जाता है और ये बहुत सिंपल सी दवाई बहुत अच्छा काम करती है जेट लैग जैसी प्रॉब्लम में भी हुँ, हुँ. और हेडेक में भी इससे अच्छा रिलीफ मिल जाता है हुँ, हुँ. तो इस प्रकार से ओवरऑल ट्रैवलिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें ये, तो दवाई ये दवाई बहुत अच्छा, अच्छा काम, काम करती है और ख़ास करके जब हम बात करते हैं अब जैसे ट्रैवलिंग में और जैसे हम कई बार लोग क्या करते हैं हायर अल्टीट्यूड्स में भी जा, जाते हैं तो हायर अल्टीट्यूड पे जैसे जाते हैं वैसे ऑक्सीजन की ये कम होती जाती है तो इसीलिए जिनका माना हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है कम है तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके हिसाब से भी उनको थोड़ा ये पहले से जांच कर लेना चाहिए अपना और उसके अनुसार ही अपना ट्रेवलिंग प्लान करना चाहिए माना हमें अपने स्वयं का ज्ञान होना जरूरी है अपने प्रकृति का ज्ञान होना जरूरी है हमारे शरीर में हमारे जो नॉर्मल जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं हमारा शुगर लेवल अभी शुगर के पेशेंट्स को भी देखा जाता है किसी किसी को ट्रेवलिंग में समय पे फिर वो दवाई जो है वो लेना भूल जाते हैं दवाई नहीं लेते हैं तो भी शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है।, है।, है तो बीपी और शुगर की जिनको तकलीफ है उनको तो खास करके ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनको अपनी दवाई हमेशा अपने पास में रखनी है और उसको टाइम पे ज़रूर लेना है तो इसलिए ये हमें अपने स्वयं को समझना ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस हिसाब से अपने आप को संभाव्य जो तकलीफ़ें हैं उनसे दूर रख सकें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर दिलीप जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि श्रोतागंज की क्या टॉपिक पे किस तरह से बातें हो रही हैं तो जब भी हम लोग यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं किसी भी यात्रा में जाना हो तो सबसे पहले हम अपने आप को समझे अपने आप को देखें किस तरह का मेरा नेचर है और क्या क्या मुझे परेशानियां होती हैं पूर्व एक्सपीरियंस भी हमारे पास होता ही है तो उस अनुसार हम अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं एक बार चेक करा ले बीपी चेक करा ले ब्लड शुगर च, वो सारी चीज़ें टेस्ट करा ले उसके साथ फिर जो मेडिसिन हमको चाहिए वो ले ले और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लघु सेकर से कर, वो भी टैबलेट अगर साथ में रख लेते हैं तो आपकी यात्रा में जो है हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप हेल्दी वेल्दी हैं तो ट्रैवलिंग में आनंद ही कुछ और आता है तो चलिए और भी आप सभी का आनंद बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं तो उनसे ही गाना भी सुनना चाहेंगे इस ब्रेक में। अभी जैसे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग की बात हो रही है जी जी जी। तो मुझे एक गीत याद आता है बहुत अच्छा हैप्पी मूड वाला वो सॉन्ग है जिंदगी एक सफर है सुहाना तो वही मैं सुना देता हूँ जी स्वागत है जिंदगी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 चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे अरे चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहा कल क्या हो किसने जाना हंसते गाते जहा से गुजर दुनिया की तू पर कर हंसते गाते जहा से गुजर दुनिया की तू पर कर गुजराते हुए दिन बिता राना यहां कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और यात्रा के लिए <laughs> आनंदमय जीवन ही एक प्रकार से यात्रा ही है जी जी जी और यात्रा के समय इस तरह के गीत जो है आपको काफ़ी मदद करते हैं और एक खुशनुमा माहौल बनाने में आपको बहुत ही अच्छा सहयोग जो है संगीत करता है बिल्कुल तो संगीत हमारे जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है जितना हम उसको समझ लेते हैं उतना ही अच्छा हमारा जीवन बनता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद आप सुने हैं रेडो मधवन नाइन्टी पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और डॉक्टर दिलीप जी हमारे साथ हैं उनसे बात हो रही है ट्रांसपोर्ट और आयुर्वेद के बारे में और जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो फिर रोड सेफ्टी रूल रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ें आती हैं अब चलिए यात्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो ड्राइव करता है जी जी। उनके लिए सारी चीज़ें तो है देखनी पड़ती हैं फिर वो चीज़ें जो है किस तरह से हम लोग मेंटेन करें फिर उसके साथ में फिर रोड सेफ्टी के साथ साथ रोड एक्सीडेंट की बात आती है तो इन सारी चीज़ों को कैसे हम लोग ठीक तरह से समझ के चले उसके ऊपर आपके विचार जी बिल्कुल ये मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने छेड़ा है देखिए हम कई बार देखते हैं कि जैसे अभी आजकल फोर व्हीलर तो बहुत आम हो गई बहुत कॉमन हो गई हर घर में लगभग हर एक व्यक्ति के पास होती है और वो जब चलाते हैं तो उस समय कई बार जैसे वो सीट बेल्ट होता है और उनके दिमाग में ये रहता है कि पुलिस दिखेगा तब मैं उसके पहले मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा ताकि वो मुझे कुछ फाइन ना करें अब लोगों को ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि ये अपने स्वयं के सुरक्षा के लिए है पुलिस के फाइन से बचने के लिए नहीं है ये फाइन भी क्यों रखा गया है ताकि आजकल एक्सीडेंटल डेथ इतने बढ़ गए हैं हमारे यहाँ बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे में तो इतने माना आए दिन हम सुनते रहते हैं तो एक्सीडेंटल डेथ जो बढ़ रहे हैं तो उसमें एक तो स्पीड बहुत बढ़ गया लाइफ का स्पीड बढ़ गया है हर एक व्यक्ति को ये टाइम पर पहुँचना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन ऐसे समय में अगर हम सारे नियमों का पालन करते हैं जैसे सेफ्टी बेल्ट की बात लें हाँ, जो सिंपल, सी बात, सिंपल सी बात है हम अपने आप को हैबिट डाल दें बाइक चलाते हैं हम हेलमेट पहनने की हैबिट डाल दें मैं आपको ये बता दूं मैं बाइक भी चलाता हूं फोर व्हीलर भी चलाता हूं लेकिन मैंने अपने आप को ये मैंने अपने माइंड में ये फिड कर लिया कि ये जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के साथ साथ ये हेलमेट लगाना ज़रूरी है आवश्यक है अनिवार्य है मुझे थोड़ा अगर दूरी पर भी जाना है तो भी मैं बिना हेलमेट पहने नहीं जाता हूँ मुझे थोड़ी दूरी पर भी फोर व्हीलर लेके जाना है तो मैं बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं, नहीं। जाता हूँ तो इसीलिए मैं सभी सुनने वाले श्रोतागण से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जीवन हमारा जो लाइफ है ये बहुत अनमोल है इसका कोई मोल नहीं है और इसीलिए हमारे ऊपर पूरे फैमिली का दारोमदार निर्भर होता है पूरी फैमिली डिपेंड होती है हमारे ऊपर इसीलिए हमें अपने लिए ना सही लेकिन अपने परिवार के बारे में सोच के तो कम से कम इन सुरक्षा नियमों का ज़रूर ज़रूर पालन करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने नेचर को या अपने संस्कारों को देखते हुए अपने हैबिट्स को बना के रखेंगे सेफ्टी साधनों के साथ में तो ज़्यादातर अच्छा होता है और ये तो हैबिट, की है। है, हैबिट की बात है बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अगर आप पुलिस आने के पहले पहले पहन पहन सकते सकते हो हो तो उससे पहले भी पहन सकते हो। <laughs> बिल्कुल कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं हमें ये बड़ा अजीब लगता, लगता, लगता है कुछ अनकम्फर्टेबल लगता, है, लगता है।, है लेकिन मैं अनुभव से ये बता दूं कि शुरू शुरू में लगेगा हाँ, लेकिन में तो हमने अगर ये मान लिया कि नहीं मुझे अगर ये चलाना है तो ये आवश्यक ही है ये वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग है ऐसा हम जब स्वीकार कर, लेते, कर हैं लेते हैं और वैसे हम अगर हैबिट डालते हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा है हु। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। एंड कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सेफ्टी के लिए बट नेचुरली uh, हम लोग कुछ चीजें जो है उन चीजों को एवॉड करते रहते हैं क्योंकि हमने कभी उसको यूज नहीं किया या आदत में नहीं है तो कुछ नई चीजें अगर आपको एक्सपीरियंस करना है और अपना सेफ्टी बना के रखना है तो इन आदतों को डालना पड़ेगा शुरुआत में और शुरुआत में जब कोई नई चीज आप करते हैं तो अनइजी लगेगा ही बिल्कुल रहेगा ही लेकिन वो कुछ समय के लिए जब आपको पूरी तरह से आपके आदत में आ जाता है तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो एक इन चीज़ों को जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं दिलीप जी बहुत ही अच्छी बातें हैं कि हम सभी इन चीज़ों को जानते हैं लेकिन फिर भी रिपीट क्यों करना पड़ता है आप सभी समझ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम लोग जिस रास्ते से जिस यात्रा में जाते हैं तो कई बार समाचार पत्रों से हमें पता चलता है कि आज ये हुआ आज ये हुआ तो कारण कोई भी हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसमें कहीं ना कहीं हमारी असावधानी असावधानी हो सकता है लेजिनेस हो सकता है या नकारात्मक सोच सोच लेके चलते हैं। और सोच बार... की बार कही <laughs> बात बात आपने मुझे बहुत माना ये लगती जी, है जी, कि जी, हमारे जीवन रूपी यात्रा में भी हमारी सोच सकारात्मक होना बहुत जरूरी है हु, हु। और इससे हमारे जीवन को पूरी तरह से एक अच्छा एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इससे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने डिफ़ाइन किया उन चीज़ों को आ, मुझे भी वो एक पिक्चर याद आ रहा है कि भाई जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं जी या स्कूल जाते बच्चे जी तो वो टाइम टेबल के हिसाब से वो अपने सारे किताब बैग में भर के रखते हैं और वो बैग लेके जाते हैं बिल्कुल अगर वो टाइम टेबल के अनुसार अगर बुक नहीं कोई भी बुक अपना डाल के बैग में चले जाएगा तो पूरा जो दिन है उसका किस तरह से अनइजनेस होगा बिल्कुल, वैसे ही कोई ऑफिस में जाना है उसके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं पेपर्स है वो अगर न लेके जाए तो फिर तो मुश्किल होगा वो मुश्किल हो तो वैसे ही अगर हम लोग ये सोचे कि मुझे यात्रा में जाना है तो यात्रा की जो चीजें हैं उसको साथ में ले, ले ले और उसको अप्लाई बस ऑल। बहुत ही अच्छा सुगम आपकी यात्रा हो सकती है बिल्कुल। नहीं तो वैसे होगा जैसे छोटा बच्चा जो है अपने बुक्स लेके ही नहीं गया जैसे ऑपरेशन के लिए होता है प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर फिर ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव ऐसे यात्रा में भी यात्रा शुरू करने से पहले की तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता हम लोग सिर्फ एम ऑब्जेक्ट को देखते रहते हैं लेकिन वहाँ पहुंचने के लिए जिन साधनों की जिन चीजों की जरूरत है उन्हें भी समेट ले पहले से ही प्रिपेयर कर ले तो अच्छा हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है और एक मैं, मैं ध्यान खिंचवाना चाहूंगा जी, जैसे जी, अभी हम फोर व्हीलर की बात कर रहे थे तो मेरी जो आदत है मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कभी भी जब लॉन्ग ड्राइवर पर ड्राइव पर जाना होता है तो मैं सबसे पहले टायर प्रेशर जरूर जरूर चेक करता सही बात है क्योंकि आजकल वो टायर फटने से और इस प्रकार से भी कई सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इसीलिए टायर प्रेशर चेक करना और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना हमारी सब कार की जो ब्रेक्स वगैरह सब ठीक हैं कि नहीं ये प्रिवेंशन के हिसाब से और ये सब एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के हिसाब से और अच्छी सेफ जर्नी के हिसाब से बहुत यूज़फुल है सही बात है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी जो श्रोतागण इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी अगर यात्रा में कहीं जाना चाहते हो या ड्राइविंग ड्राइव करते हो आप हमेशा ही आप एक ड्राइवर है और गाड़ी चलाते हैं हमेशा तो हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो लेकिन फिर भी कभी भूल ना हो फिर से आप खुद इन चीज़ों को करें और दूसरों को भी बताएं कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिससे हम अच्छी यात्रा कर सकते हैं तो बहुत सारी बातें और भी फिर करते रहेंगे लेकिन आज के बस इतना ही और जाते जाते मैं डॉक्टर साहब से फिर कहूंगा कि वो बहुत अच्छे सिंगर है बहुत सारे गीत जो उन्होंने गाए हैं ब्रह्मा कुमारीट्यूशन के जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बनते हैं उसमें उनका बहुत ही अच्छा योगदान है तो मैं चाहूँगा कि एक आध ऐसा जो सॉन्ग है जो आपको बहुत टच ही करता है जी उसकी फीलिंग्स बताइए कि टच ही करता है और लास्ट में एक लाइन उसकी गा दीजिए अच्छा मना जो अभी ईश्वरीय गीत है उसमें से या कोई भी गीत चलिए आपसे तो मेरा जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वो है लागा चुनरी में दाग मन्ना डे साहब ने गाया है और मैं अक्सर मेरे बाहर जहाँ भी लेक्चर्स होते हैं वहाँ मैं ये सॉन्ग जरूर सुनाता हूँ और इसमें जो इसका जो मीनिंग है वो मुझे बहुत टच करता है माना अच्छा। ये पूरा जो सॉन्ग है ये रियलाइजेशन का सॉन्ग है और जब व्यक्ति को रियलाइज होता है मैंने ये कई लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं सुने हैं जिनको किसी भी कारण से जिन्होंने माना मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा हु। तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया क्यों परिवर्तन आ गया क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ और मैं किसके लिए कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए ये अंदर से रियलाइज हो गया तो इस प्रकार से रियलाइजेशन ये सॉन्ग में है और इस सॉन्ग के बाद जो तराना है माना संगीत के भाषा में उसको तराना कहते है वो तराना सुन के हमें बड़ा खुशी का अनुभव होता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये सॉन्ग पूरा रियलाइजेशन है और उस रियलाइजेशन से, तो तो से जो खुशी हमारे जीवन में आती वो उस तराने के लिए उसमें से मैं एक उसका स्टांसा से मैं शुरू करूंगा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुन रियात मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊ कैसे घर जाऊँ कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे लगा चुनरी में दाग चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया और वो क्यों अच्छा लगता है ये भी आपने बताया हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी सुनने वालों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और जब जब हम लोग कोई गीत सुनते हैं जब उसकी सही मायने में उसका अर्थ हमारे जीवन में आ जाता है तो जीवन संगीत बन जाता है बिल्कुल सही सुन करवाया <laughs> आपने <laughs> तो चलिए सभी श्रोताओं की तरफ से और मेरी तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप आए और अपने दिल की बातें हमारे साथ सजा किया थैंक यू सो मच धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें लेकर आपके साथ मैं रहूँगा तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद कीजिए आप सुनाए हैं रेडियो मधु 90.4 नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो